आवाज की दुनिया के, के दोस्तों एक बार फिर फुर्सत के पलू में आपकी दोस्त भारती परिमल लेकर आई है बाल कविता तो नन्हे दोस्तों सुनते हैं बाल कविता तितली रानी आनारी कविता के कवि हैं अभिरंजन कुमार तो लीजिए प्रस्तुत है अभिरंजन कुमार की कविता तितली रानी आनारी आना री आना ओ तितली रानी आना री मेरे साथ खेलना करना नहीं बहाना रे आना री आना तितली रानी आना रे फूलों के कानों में गुपचुप क्या बतियाती हो फूलों के कानों में गुपचुप क्या बतियाती हो इधर उधर की बातें उससे कहने जाती हो चुगली अच्छी नहीं पड़ेगा क्या समझाना री आनारी आना आना और तितली रानी आनारी सारे रंग से से पाए पाए हैं हैं तूने तूने इतने सारे रंग, से पाए इतने सारे रंग से पाए अपने प्यारे पंख कहाना मुझको छूने नहीं सताऊंगी बिल्कुल भी नहीं सताऊंगी बिल्कुल भी मत डर जान रही आना री आना आना आना ओ रानी आनारी। भाते सब तुमको गुलाब या जुही और चमेली, इन सब क्या कम कोमल है मेरी नरम हथेली? बोलो बोलो तुम्हें कितना पड़ेगा शहद चटानारी आना री आना ती रानी आना रे इतनी बार बुलाती इतनी बार बुलाती फिर भी बड़ा अकड़ती हो करो नखरे करती हो मत आओ मत आओ पर समझो ठीक नहीं इतना नारी आ नारी आना आ नारी आना उत्तली तितली रानी आनारी बिस्तर तेरा पंखुड़ियों का मेरा माँ का आंचल बिस्तर तेरा पंखुड़ियों का मेरा मा का आंचल तुम पराग खाती मैं खाती दूध मिठाई फल भौरी तुम्हें गीत सुनाते मुझको दादी गाना री आना रे आना आनारी आना ओ तितली रानी आना री अकड़ रही हो इसलिए ना अकड़ रही हो इसलिए ना पंख तुम्हारे पास जब चाहो फूलों पर बैठो या छूलो आकाश तुम्हें न पड़ता टीचर जी के डंडे खाना रे आना रे आना आनारी आना ओ तितली रानी आना रे आना रे आना ओ तितली रानी आना रे मेरे साथ खेलना करना नहीं बहाना रे ओ तितली रानी आना रे अभी आप सुन रहे थे अभिरंजन कुमार की बाल कविता तितली रानी आनारी बाल कविताओं का ऐसा ही पिटारा फिर से खुलेगा कभी फुर्सत में